साथियों किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं दलित सामाजिक कार्यकर्ता भवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार था हम आपको इस पुस्तक के चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनवा रहे हैं आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की चौथी कड़ी इस पुस्तक का प्रकाशन किया है नवारूण प्रकाशन गाजियाबाद ने पुस्तक मंगाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं तो सुनिए इस पुस्तक की चौथी कड़ी प्रचारक चाहिए विचारक नहीं घर परिवार त्याग कर संन्यासी की भांति जीवन जीते हुए राष्ट्र सेवा में स्वयं को समर्पित करने के लिए पूर्ण कालिक प्रचारक बनने की अपनी इच्छा को एक दिन मैंने जिला प्रचारक जी के समक्ष रखा उनके द्वारा दिए गए लंबे जवाब में से दो बातें अब तक मुझे जस की तस याद है मैं। भाई मैं प्रचारक बनना चाहता हूँ जिला प्रचारक बंधु आपके विचार तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन दृष्टि समग्र नहीं है आज उत्साह में हो तो प्रचारक बन जाना चाहते हो लेकिन हमारा समाज काफी विषम है कल कोई आपसे नाम पूछेगा गांव पूछेगा और अंततः समाज यानी जाति भी पूछेगा और अगर उन्हें पता चला कि ये प्रचारक जी तो वंचित समुदाय से आए हैं तो उनका व्यवहार बदल सकता है तब अपमान का घूंट भी पीना पड़ेगा मुझे मालूम है आप ये नहीं सह पाओगे दुखी हो जाओगे प्रतिक्रिया करने लगोगे वाद विवाद होगा इस संघ का काम बढ़ने की बजाय कमजोर हो जाएगा इसलिए मेरा सुझाव है कि आप प्रचारक नहीं विस्तारक बनकर थोड़ा समय राष्ट्र सेवा में लगाओ जिला प्रचारक के इस जवाब से मैं बहुत दुखी हुआ मुझे अपने निम्न समाज में पैदा होने पर कोफ्त होने लगी पर इसमें मेरा क्या कसूर था एक कैसी विडम्बना थी कि मैं अपना पूरा जीवन संघ के ईश्वरीय कार्य हेतु समर्पित करना चाहता हूँ लेकिन मेरी जाति इसमें आड़े आ रही है पर यह सोचकर मैंने खुद को तसली दी कि अभी संपूर्ण हिंदू समाज में हमारी स्वीकारिता नहीं बन पाई है खैर कोई बात नहीं, संघ सामाजिक समरसता के लिए प्रयासरत तो है ही जल्द ही वो वक्त भी आएगा जब मेरे जैसे वंचित समुदाय के स्वयं सेवक भी पूर्ण कालिक प्रचारक बनकर अपना जीवन राष्ट्र सेवा में लगा पाएंगे ये वो दिन थे जब मैंने लिखना शुरू कर दिया था मैं शुरू शुरू में उग्र राष्ट्र की कविताएं लिखता था मैंने एक हस्तलिखित पत्रिका हिंदू केसरी का पाकिस्तान मिटाओ अंक भी निकाला स्थानीय समाचार पत्रों में राष्ट्र चिंतन नाम से स्तंभ लिखने लगा था कई शाखाओं में गणवेश धारण किए हुए जाकर बौद्धिक दे आया था मैंने खुद को हिंदुवादी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी फिर भी मैं महसूस करता था कि मुझे वो स्वीकार्यता नहीं मिल पा रही है जिसका मैं हकदार था लेकिन उस दिन प्रचारक बनने के सवाल पर जो उनकी दूसरी बात थी उसने मुझे अपनी औकात दिखा दी प्रचारक जी ने मेरे सिर की तरफ इशारा करके मेरी बुद्धिजीविता का माघा उड़ाते हुए साफ तौर पर कह दिया कि आप जैसे ज्यादा सोचने वाले लोग केवल अपनी गर्दन के ऊपर ऊपर मजबूत होते हैं शारीरिक रूप से नहीं वैसे भी संघ को प्रचारक चाहिए जो नागपुर ऐसी कही गई बात को वैसा का वैसा समाज तक पहुँचाए आपकी तरह सदैव सवाल करने वाले विचारक हमें नहीं चाहिए और इस तरह में विचारक ऐसी प्रचारक बनते बनते रह गया संघ की संरचना को गौर से देखा जाए तो उसमें प्रचारक नामक पद्धति का बड़ा योगदान है एक तरह से संघ की रीढ़ होते हैं ये लोग अपने पारिवारिक दायित्वों से मुक्त रहकर संघ की गतिविधियों के लिए जीवन अर्पित किए रहते हैं वस्तुतः है तो ये लोग संगठनकर्ता ही होते हैं, पर गृहस्थ जीवन त्याग देते हैं तथा पूरी निष्ठा से संघ का कार्य करते रहते हैं एक मोटे अनुमान के मुताबिक इस समय प्रचारकों की कुल संख्या दो है जिसमें से 1646 शाखा के कार्यों के लिए 141 व्यवस्था 437 संघ के समविचारी संगठनों में काम करते हैं तथा 335 विस्तारक नई जगहों पर संघ की स्थापना में कार्यरत हैं। हालांकि इन वर्षों में प्रचारकों की संख्या में वृद्धि हुई है अंबेडकर छात्रावास में विचारधारा भ्रष्ट हो जाएगी गांव से जो संघ के साथ मेरा सफर शुरू हुआ वो तहसील मुख्यालय मांडल होते हुए जिला स्तर भीलवाड़ा तक पहुंच गया भीलवाड़ा शहर में मैं अम्बेडकर छात्रावास का छात्र था पर वहां भी आरएसएस के ही गुड़गान करता था क्योंकि मैं निकर पहनकर रोज शाम शाखा में जाता था इसलिए कुछ सीनियर छात्र मुझे चडा साहब कहकर चढ़ाते थे लेकिन मुझ में श्रेष्ठता का भाव इतना प्रबल हो चुका था की मैं अपने आगे सबको हीन मानता था मुझे लगता था कि ये तुच्छ लोग अभी नहीं जानते हैं कि मैं कितनी महान ईश्वरीय कार्य योजना का हिस्सा हूँ जिस दिन जान जाएंगे ये सब लोग नतमस्तक होंगे मैं अपनी ही धुन में सवार था दलित और आदिवासी समुदाय के कई अन्य छात्र जो मेरे साथ हॉस्टल में रहते थे मैं उन्हें हिंदुत्व की विचारधारा के बारे में जानकारियां देता था उनमें से दो चार को तो मैं शाखा में ले जाने में सफल रहा लेकिन वे जल्दी ही भाग छूटे उन्हें संघ के ड्रेस और तौर तरीके पसंद नहीं आए फिर भी मैं डटा हुआ था इस बीच भीलवाड़ा के नगर प्रचारक का आगमन हमारे छात्रावास में हुआ मैं तो बहुत खुश था कि प्रचारक महोदय हमारे द्वार आ रहे हैं वो वाकई आए उन्होंने अम्बेडकर छात्रावास के स्टूडेंट्स के रंग ढंग देखे और मुझसे बोले आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए इस अम्बेडकर छात्रावास में तो आपकी विचारधारा ही भ्रष्ट हो जाएगी अब मैं विचारधारा को बचाने के लिए अम्बेडकर छात्रावास छोड़कर संघ के जिला कार्यालय पहुंच गया था जहां पर मुझे जिला कार्यालय प्रमुख का दायित्व मिल गया मुझ में शुद्धता और श्रेष्ठता का भाव और सघन हो गया मुझे अपने हिंदू होने का बड़ा गर्व पैदा हो गया मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता था मानू भी क्यों नहीं क्यूँकी मेरे मन में समाया हुआ था की हम हिंदुओं ने दुनिया को सभ्यता सिखाई है हमने अंक और दशमलों दिया हमारे वेद ईश्वरीय है जिनके मुकाबले ज्ञान में विश्व के सभी धर्म ग्रंथ दिखाई पड़ते हैं हमारे यहाँ हर प्राणी में भगवान माने गए और नारियों में ऐसी महानतम संस्कृति का हिस्सा होना पुण्य और गर्व की ही तो बात है। उन दिनों हिंदी हिंदू हिंदुस्तान मांग रहा है सकल जहान जैसे नारे लगाकर सीना फूल आता था संघ से पूरी तरह से सराबोर हो जाने के कारण किसी भी विचार के लिए मेरे दिमाग में जगह ही नहीं बची थी इसीलिए मनुस्मृति पर गर्व करना तो आ गया पर भारत का संविधान किस चिड़िया का नाम है ये पता ही नहीं था उन दिनों मैंने महाराणा प्रताप का यशोगान तो खूब गाया पर भीलू राणा पुंजा के बारे में कुछ भी नहीं जाना मीरा के प्रेम और भक्ति के पद पायोजी में तो राम रतन धन पायो तो याद रहा पर संत रैदास से जान पहचान नहीं हो सकी खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कीर्ति पताका तो फहराई लेकिन कौन थी झलकारी बाई कुछ पता नहीं लगा अगर जाना भी तो वंचितों का ही इतिहास जिसमें राम को झूठे बेर खिलाती शबरी द्रोणाचार्य को श्रद्धावनत होकर अंगूठा काट कर देता गुरुभक्त, एकलव्य सीना चीर कर स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करते हनुमान कपड़े धोते धोबी जूते बनाते चमकार सफाई करते स्वच्छ यानी की वही प्राचीन जाति व्यवस्था और वही पुस्तैनी करने उन दिनों मेरे आदर्श अम्बेडकर फुले कबीर या बुद्ध नहीं थे क्यूँकी इन्हें तो जाना ही नहीं जिन्हें जान पाया वो राष्ट्रनायक थे सावरकर मुंजे, तिलक गोखले हिटगेवार तथा गुरुजी गोलवरकर यही आदर्श थे और यही मेरी प्रेरणा के स्रोत थे नगर प्रचारक जी ने सही ही कहा था कि अगर मैं अम्बेडकर छात्रावास में टिक जाता तो शायद मेरी विचारधारा जल्दी ही भ्रष्ट हो जाती समाज कल्याण विभाग के छात्रावासों की हालत ठीक नहीं थी मैं आजाद नगर के छात्रावास भवन में रहता था लेकिन खाना खाने के लिए गांधीनगर छात्रावास में जाना पड़ता था ये एक जीर्ण शीर्ण गंदी सी बिल्डिंग थी मुर्गे के दड़बे जैसी जिसमें अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्र रहते थे हम लोग खाने के वक्त मिलते थे गिनती की रोटियाँ मिलती थी जगह जगह से जली हुई पर उनके लिए भी कुत्तों की तरह लड़ना पड़ता था दाल तो ऐसी बनती थी की कुछ कहा भी नहीं जा सकता था दाल मतलब सिर्फ मसाले युक्त उबला हुआ पानी अगर कपड़े उतारकर उसमें कूद जाओ तब भी दाल का एक भी दाना ढूंढने नहीं मिलेगा अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं होती थी कई छात्र तम्बाकू और चूना खाते थे हल्ला गुल्ला मारपीट गाली गलौज, आम बात थी हॉस्टल के वार्डन तो कभी कभी दर्शन देते थे कोई कुछ कहने सुनने वाला नहीं होता था पढ़ाई के नाम पर सिर्फ दादागिरी चलती थी हालाकि आज हालात उतने बदतर नहीं है कुछ सुधार आया है लेकिन उस वक्त के समाज कल्याण छात्रावासों की हालत बेहद बुरी थी तो श्रोताओं सहकारी रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे दलित सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था कि कुछ चुनिंदा अध्यायों की ऑडियो रिकॉर्डिंग का चौथा भाग इस पुस्तक का प्रकाशन किया है नवारण प्रकाशन गाजियाबाद ने तो अगले सप्ताह इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए दीजिए विदा मुझे यानी पवन को नमस्कार किताबें करती हैं बातें